ते ही सीता पहीं जाए जही सब कथा सुनाए सिरभुज पारी सुनत रि पुकेरी सीता बुर भय त्रास घनेरी मुखमली न उपजे मन चिंता स न बोली तब सीता ही कहा सी किन माता कही विधि मर दुख दाता उसी रात्रि त्रिजता ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ उनका मुख उदास हो गया मन में चिंता उत्पन्न हो गई तब सीता जी त्रिजता से बोली हे hey माता बताती क्यों नहीं क्या होगा संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा रघुपति सरस सिर काटे न मर विधि विपरीत चरित सब कर भाग वो ही। जे आवत वोही जही हो हरि पद कमल बिछो जहि कृत कपट कनक मृग झूठाम अजहू सुदैव मोह मोहि पर रूठाम दुख दुसह सहाय लक्ष्मण कहु कटु बचन कहा जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहे हैं सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मिघ बनाया था वही दैव अब भी मुझ पर उठा हुआ है जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए रघुपति बिरा सब सर भारे तकी तकी मार बहु मारी ऐसे हु दुख जो राख मोई विधतावन आय जिसने कपट का बहु, बहु बिलाप जान की करी करी सूरति कृपा निधान की कह त्रिजा सुनराज प्रभुताते प्रभुता ते उत यही के हृदय दे जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े बिसले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है वही विधाता उस रावण को जिला रहा है दूसरा कोई नहीं कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं चिता ने कहा हे राजकुमारी सुनो देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लपते ही मर जाएगा परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी का आप बसती हैं जान की, की, की उर् मम बास है मम उदर भुवन नेक लागत बाण सब कर नास है सुन बचन हर मन यति देखी पुनि अब पुण्य सुंदरी तजहि तसय महा वे यही सोच कर रह जाते हैं किसके हृदय में जानकी का निवास है जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं अतः रावण के हृदय में बाढ़ लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ देखकर त्रिजता ने फिर कहा हे सुंदरी महान संदेह का त्याग कर दो अब सुनो शत्रु इस प्रकार मरेगा सिर छूट जाए तब ध्यान तब रावण हृदय महो मरे हई राम सुजान सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे